देवी भागवत चौथा स्कंध जनमेजा के पूछने पर व्यास जी के द्वारा भगवान के अवतारों का वर्णन जनमेजा ने पूछा मुने नर और नारायण के आश्रम पर अप्सराएं जुटी थी यह प्रसंग आप कह चुके हैं नारायण शांत चित्त होकर अकेले बैठे थे अप्सराओं द्वारा घृणित प्रस्ताव हो रहे थे वे काम से आतुर थीं उस अवसर पर मुनिवर नारायण के मन में आया इन अप्सराओं को शाप दे दूं, किंतु दूसरे भाई धर्मवेता नर ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया मुने उस समय बड़ी विकट समस्या सामने उपस्थित थी नारायण ने वहाँ कैसे निर्वाह किया क्योंकि अप्सराएं बारंबार बार अपनी अभिलाषाएं व्यक्त कर रही थी इंद्र ने अत्यंत प्रार्थना करके उन अफ्सराओं को वैसा करने के लिए ही कहा था जब अपसराओं ने नारायण से स्पष्ट कह दिया आप हमारे पतिदेव बन जाइए तब नारायण ने क्या किया दादाजी मैं मुनिवर नारायण का यह मोक्षदाई चरित्र सुनना चाहता हूँ अब बताने की कृपा कीजिए व्यास जी बोले धर्मग्राजन धर्मनंदन महात्मा नारायण की कथा का कुछ प्रसंग अभी बता रहा हूँ सुनो जब नारायण अप्सराओं का छाप देने के लिए बिल्कुल तैयार हो गए तब नर ने इसका निषेध किया और उन्हें साप देने से रोक दिया तब मुनिवर नारायण मान गए और उन्होंने अप्सराओं को आश्वासन देना आरंभ किया धर्मनंदन नारायण एक प्रसिद्ध मुनि और परम तपस्वी थे उनके क्रोध का वेग तुरंत शांत हो गया मुख पर मुस्कराहट छा गई वे इस प्रकार मधुर वचन कहने लगे सुंदरियों हमने इस जन्म में नियम ले रखा है किसी प्रकार भी विवाह न करें यह हम दोनों की प्रतिज्ञा है अतएव तुम लोग हम पर कृपा करके स्वर्ग पधारो। व्यक्ति दूसरों के नियम को भंग नहीं महाभागा दूसरे जन्म में तुम्हारा पति बनूंगा इसमें कोई संशय नहीं है सुन्दरों देवताओं का कार्य सम्यक प्रकार से संपन्न करने के लिए अट्ठाईसवें युग के द्वार पर मैं भूमंडल पर प्रकट होगा उसी समय तुम सभी अलग अलग जन्म लेकर मेरी पत्नी बनोगी राजाओं के घर तुम्हारी उत्पत्ति होगी पश्चात तुमसे मेरा संबंध हो जाएगा जो भगवान नारायण ने उन्हें पत्नी बनाने की बात सुनाकर आश्वासन देने के पश्चात जाने का प्रस्ताव उपस्थित किया वे निश्चिंत होकर वहां से चल पड़ी इस प्रकार नारायण से विदा पाकर वे अपसराए स्वर्ग पहुंची और उन्होंने इंद्र को सारा वृत्तांत कह सुनाया अप्सराओं के मुख से नारायण का विशद सुनने और उर्वशी को देखने के बाद इंद्र ने उन महान पुरुष नारायण की बड़ी प्रशंसा की इंद्र ने कहा मुन के अपार धैर्य और तपोबल को धन्यवाद है जिन्होंने अपनी तपस्या के प्रभाव से ऐसी उर्वशी आदि अप्सराएं उत्पन्न कर दी इस प्रकार धन्यवाद देकर देवराज इंद्र प्रसन्न मन से अपने कार्य में संलग्न हो गए और धर्मात्मा नारायण की भी अक्षुण तपस्या आरंभ हो गई महा बुने नर और नारायण का यह उपाख्यान बड़ा ही अद्भुत है मैं इसका वर्णन कर चुका भरतश्रेष्ठ वे ही नर और नारायण भृगु मुनि के श्राप का पृथ्वी का भोज हल्का करने के लिए अर्जुन एवं श्री कृष्ण के रूप में भूमंडल पर अवतरित हुए थे तदनंतर राजा जन्मेजय ने सब प्रकार के संदेहों का निवारण करते हुए श्री कृष्ण अवतार की कथा विस्तार पूर्वक सुनाने की त्रिव्यास जी से प्रार्थना की